महाभारत शांति पर्व अष्टमोध्याय अर्जुन का युधिष्ठिर के मत का निराकरण करते हुए उन्हें धन की महत्ता बताना और राजधर्म के पालन के लिए जोर देते हुए यज्ञानुष्ठान के लिए प्रेरित करना वाच अथाजुन उवाचेद अधिक्षिप्तवा क्षमे तरम वाक्यम दृढ़वाद पर दर्शियेन्द्रियरात्मान उग्र मुग्र पराक्रमह स्वयं मारो महातेजा शि परिस वह सम्पान जी कहते हैं जन्मे जय युधिष्ठिर की यह बात सुनकर अर्जुन इस प्रकार असहिष्णु हो उठे मानो उन पर कोई आक्षेप किया गया हो वे बातचीत करने या पराक्रम दिखाने में किसी से दबने वाले नहीं थे उनका पराक्रम बड़ा भयंकर था वे महातेजस्वी इंद्रकुमार अपने उग्र रूप का परिचय देते और दोनों गल्फरों को चाटते हुए मुस्करा इस तरह गर्भयुक्त वचन बोलने लगे जैसे नाटक के रंगमंज पर अभिनय कर रहे हों अर्जुनवाच अहो अहो अनुसम करम तथे मुत्तम अर्जुन ने कहा राजन यह तो बड़े भारी दुख और महान कष्ट की बात है आपकी विहवलता तो पराकाष्ठा को पहुंच गई आश्चर्य है कि आप अलौकिक पराक्रम करके प्राप्त की हुई इस उत्तम राज लक्ष्मी का प्रत्याग कर रहे हैं शत्रु बुद्धि आपने शत्रुओं का संहार करके इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त किया है यह राजलक्ष्मी आपको अपने धर्म के अनुसार प्राप्त हुई है इस प्रकार जो यह सब कुछ आपके में आया है इसे आप अपने अल्पबुद्धि के कारण क्यों छोड़ रहे हैं किसी कायर या आलसी को कैसे राज्य प्राप्त हो सकता है यदि आपको यही करना था तो किस लिए क्रोध से विकल होकर इतने राजाओं का वध किया और कराया यो इस कर्मणा नैव सर्वलोके न पुत्र क्षारूस्त जिसके कल्याण का साधन नष्ट हो गया है जो निरान है जिसकी संसार में कोई ख्याति नहीं है जो स्त्री पुत्र और पशु आदि से संपन्न नहीं है तथा जो असमर्थता असमर्थतावश अपने पराक्रम से किसी के राज्य या धन को लेने की इच्छा नहीं कर सकता उसी मनुष्य को भीख मांगकर जीवन निर्वाह करने की अभिलाषा संतज राज्य समृद्ध नरेश्वर जब आप यह समृद्धशाली राज्य छोड़कर हाथ में कपड़ा लिए घर घर भीख मांगने की नीच वृत्ति नीच का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करने लगेंगे तब लोग आपको क्या कहेंगे प्रभो प्रभो आप सारे उद्योग छोड़कर कल्याण के साधनों से हीन और अकिंचन हुए साधारण पुरुषों के समान भीख मांगने की इच्छा क्यों करते हैं अस्मिन राजकुले जा कृष्णा वसुंधरा धर्माथिलौ हिवा इस राजकुल में जन्म लेकर सारे भूमंडल पर विजय प्राप्त करके अब संपूर्ण धर्म और अर्थ दोनों को छोड़कर आप मोह के कारण ही वन में जाने को उद्यत हुए हैं। यदि माने विमते यदि आपके त्याग देने पर यज्ञ के इन संचित सामग्रियों को दुष्ट लोग नष्ट कर देंगे तो इसका पाप को ही लगेगा अर्थात आपने यज्ञ याग छोड़ दिए हैं अतः आपको आदर्श मान मानकर दूसरे लोग भी इस कर्म से उदासीन हो जाएंगे उस दशा में इस धर्म कृत्य का उच्छेद हो जाएगा और इसका दोष आपके सिर ही लगेगा आकिंचन चय नहुषो ब्रवीत कृत्समता राजा नहुष ने वर्धनावस्था में पूर्ण कर्म करके यह पूर्ण उद्गार प्रकट किया था कि इस जगत में निर्धनता को धिक्कार है सर्वस्व त्याग कर निर्धन या अकिचन हो जाना यह मुनियों का ही धर्म है राजाओं का नहीं अस्वस्थ अनषण विध्य वेद तदव धर्म मृत्याधना शवर्तते आप ही इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि दूसरे दिन के लिए संग्रह न करके प्रतिदिन मांग कर खाना यह ऋषि मुनियों का ही धर्म है जिसे राजाओं का धर्म कहा गया है वह तो धन से ही संपन्न होता है धर्मम संघरते राजन धन कस्य राज्य महीन राजन जो मनुष्य जिसका धन हर लेता है वह उसके धर्म का ही संहार कर देता है यदि हमारे धन का अपहरण होने लगे तो हम किसको और कैसे क्षमा कर सकते हैं अभी प्रपस्ते दरिद्रम पार्थितम दरिद्रम पात कमलोह के नक्षित मरहते दरिद्र मनुष्य पाप से में खड़ा हो तो लोग इस तरह उसकी ओर देखते हैं मानो वह कोई पापी या कलंकित हो अतः दरिद्रता इस जगत में एक पातक है आप मेरे आगे उसकी प्रशंसा न करें सोचते पतित पति पति राज जैसे पतित मनुष्य शोचनी होता है वैसे ही निर्धन भी होता है मुझे पतित और निर्धन में कोई अंतर नहीं जान पड़ता अर्थेभ्यो ही संभृते Um क्रिया सर्वा प्रवर्तन पर्वते बहुत सी नदियां बहती रहती है, प्रकार बढ़े से सब प्रकार के होता रहता है। प्राण जात्रा लोकनाश अर्थम न सिद्ध्य नरेश्वर धन से ही धर्म काम और स्वर्ग की सिद्धि होती है लोगों के जीवन का निर्वाह भी बिना धन के नहीं होता अर्थे न ही विहीन सुरप में दत विद्य क्रिया सर्वा ग्रीस्मी कुशलि तो यहा जैसे गर्मी में छोटी छोटी नदियाँ सूख जाती है उसी प्रकार धन हीन हुए मंद बुद्धि मनुष्य की सारी क्रियाएँ छिन्न भिन्न हो जाती है यार्थ स्त मित्राणी यस्यार्थास्त मान्धवा यार्थ यस्यार सु महान लोक च पंडित जिसके पास धन होता है उसी के बहुत से मित्र होते हैं जिसके पास धन है उसी के भाई बंधु हैं संसार में जिस के पास धन है वही पुरुष कहलाता है और जिसके पास धन है वही पंडित माना जाता है अधने नर्थ का बेर्थ सक्यो विधि तुम निर्धन मनुष्य धन चाहता है तो उसके लिए धन धन की व्यवस्था हो जाती है है परंतु धनी का धन बढ़ता रहता है। जैसे जंगल में एक हाथी के पीछे बहुत से हाथी चले आते हैं उसी प्रकार धन से ही धन बंधा चला आता है धर्म कामच स्वर्गस् हर्ष क्रोध सुत अर्थाध सर्वाणी प्रवर्तनते न नरेश्वर धन से धर्म का पालन कामना की पूर्ति स्वर्ग की प्राप्ति हर्ष की वृद्धि क्रोध की सफलता शास्त्रों का श्रवण और अध्ययन तथा शत्रुओं का दमन ये सभी कार्य सिद्ध होते हैं धनात्मती धनात धर्म प्रवर्धति नोको न पर धन से कुल की प्रतिष्ठा हो पड़ती है और धन से ही धर्म की वृद्धि होती है पुरुष प्रवर निर्धन के लिए तो ना यह लोक सुखदायक होता है न परलोक न धनो धर्म कृत्या यथावदन चिष्ठती धनाध्य धर्म श्रवती नदी यथा निर्धन मनुष्य धार्मिक कृत्यो का अच्छी तरह अनुष्ठान नहीं कर सकता जैसे पर्वत से नदी झरती रहती है उसी प्रकार धन से ही धर्म का स्रोत बहता रहता है या क्रिश क्रिश राजन क्रिशा राजन जिसके पास धन की कमी है और सेवक भी कम है तथा जिसके यहाँ अतिथियों का आना जाना भी बहुत कम हो गया है वास्तव में वही कृष अर्थात दुर्बल कहलाने योग्य है जो केवल शरीर से कृष है उसे कृषि नहीं कहा जा सकता अभिक्षस्व यथा न्याय पश्य राजन के दे आप के आप न्याय अनुसार विचार कीजिए और देवताओं तथा असुरों के के पर डालिए राजन देवता अपने जाति भाइयों का वध करने सिवा और क्या चाहते हैं एक पिता के संतान होने के कारण देवता और असुर परस्पर भाई भाई ही तो हैं न कथम तदर्म एता कभी भी नित्यं अध्येतव्याम भविव्यम विपस्िता धनमारह यदि राजा के लिए दूसरे का धन का अपहरण करना उचित नहीं है तो वह धर्म का अनुष्ठान कैसे कर सकता है वेद शास्त्रों में भी विद्वानों ने राजा के लिए यही निर्णय दिया है कि राजा कि राजा प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करे विद्वान बने सब प्रकार से संग्रह करके धन ले आवे और यत्नपूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान करे द्रोहा जातिभा से द्रोह करके ही देवताओं में लोक के सभी स्थानों पर अधिकार प्राप्त कर लिया है देवता जिससे धन या राज्य पाना चाहते हैं वह जैति द्रोह के सिवा और क्या है ये देवाये न धनं यही देवताओं का निश्चय है और यही वेदों का सनातन सिद्धांत है धन से हित्विज वेद शास्त्रों को पढ़ते और पढ़ाते हैं धन के द्वारा ही यज्ञ करते और कराते हैं तथा राजा लोग दूसरों को युद्ध में जीतकर जो उनका धन ले आते हैं उसी से वे संपूर्ण शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं किसी भी राजा के पास हम कोई भी ऐसा धन नहीं देखते हैं जो दूसरों का अपकार करके न लाया गया हो एवं राजा अनुजयं पृथ्वी जित्वा अम्ब्रुवत ए पुत्रा एव पितुरधन इसी प्रकार सभी राजा इस पृथ्वी को जीतते हैं और जीत कहने लगते हैं कि यह मेरे ठीक वैसे ही जैसे पुत्र पिता के धन को अपना बताते हैं राज्य पुनर्दे तदंत्यापो दिशो दश एवं राजकुला विन पृथ्वी प्रति प्राचीन काल में जो जाति हो गए हैं जो कि इस समय स्वर्ग में निवास करते हैं उनके मत में भी राजधर्म की ऐसी ही व्याख्या की गई है जैसे भरे हुए महासागर से नेव के रूप में उठवा हुआ जल संपूर्ण दिशाओं में बरस जाता है उसी प्रकार धन राजाओं के यहाँ से निकलकर संपूर्ण पृथ्वी में फैल जाता है सात्वां पहले यह पृथ्वी भारी भारी से राजा दिलीप नृग नहुस अम्बरीश और महानधाता के अधिकार में रही है वही इस समय आपके अधीन हो गई है अतः आपके समक्ष सर्वस्य की दक्षिणा देकर द्रव्यम यज्ञ के अनुष्ठान करने का अवसर प्राप्त हुआ है तम ये नजसे राज्य किलम ये साम राजा सै नजते दक्षिणावता उपेतृते सर्वे भवंत राजन यदि आप यज्ञ नहीं करेंगे तो आपको सारे राज्य का पाप लगेगा जिन देशों के राजा युक्त अश्वेध यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन करते हैं उनके यज्ञ के समाप्ति पर उन देशों के सभी लोग वहां आकर औ भृत स्नान करके पवित्र होते हैं विश्वपो महादेव सर्वमेधे महामखे जुहा व सर्वभूतारी संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है उन महादेव जी ने सर्वधेध नामक महायज्ञ में संपूर्ण भूतों की तथा स्वयं अपनी भी आहुति दे दी थी सायम भूतिपथो नाशान्तम श्याम अनुशुश्रुम महानदास पंथा महाराजन कुमार यह क्षत्रियों के लिए कल्याण का सनातन मार्ग है इसका कभी अंत नहीं सुना गया है। है राजन यह वह महान मार्ग मार्ग जिस पर दस चलते हैं। आप किसी मार्ग का इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में अर्जुन वाक्य के विषयक आठवां अध्याय पूरा हुआ